द्रं कर्णे शृणुयाम देवा भद्रं पशेम्षज्त्र स्थिरस्तुवासस्तुरी से तंजलाय शा शाति शां अथर्मेद ये मुंडकों परिषद द्वितीय मुंडक द्वितीय खंड के सप्तम मंत्र तो कुछ विचार हो गया था अब आत्मज्ञान का फल बताने जा रहे हैं अगर आत्मज्ञान जिसको हो जाए अपना स्वरूप का पहचान हो जाए तो क्या होगा ये जो जड़ चेतन का एक तादात्म्य बना हुआ है जड़ का धर्म ला करके चेतन अपने को मर्तित्व का अनुभव कर रहा है यह सब तादात्म्य का भेदन हो जाएगा शरीर और अपने को एक नहीं मानेगा एक फल होगा और जितने भी आत्मसंबंधी संशय होगा संशय है अणु है महान है, है या अस्थि नास्ति है या नहीं है बहुत सारे संशय है किस परिमाण का है छोटा है कि बड़ा है मध्यम परिमाण है अणु है महान है करता है कि अकरता है भोगता है अभोक्ता है करता भोगता है करता भोक्ता से रहित है बहुत सारे संशय बना हुआ है क्यों समाज में कोई कुछ बोलता है कोई कुछ बोलता है ऐसी स्थिति है तो भिन्न भिन्न मत है भिन्न भिन्न मत वालों ने भिन्न भिन्न धारा चलाई हुई है ये सब संशय भी समाप्त हो जाएगा आत्मा का यदि पहचान हो जाए तो फिर ये अस्थि नाश्ति वाली बात नहीं चलेगी सिद्ध हो जाएगा और जितने कर्म है वो भी समाप्त हो जाएंगे एक प्रारंभ कर्म को छोड़कर के करके इस शरीर को भोग देने के लिए जो तैयार कर्म है फल दे रहा है जिसको प्रारंभित कर्म कहते हैं जो तीन भागों में विभक्त होकर के काम कर रहा है मान पूर्वकृत अनेक कर्मों से कोई एक कर्म अभी यह भोग दे रहा है अनेक कर्म है संचित कर्म अनेक है उनमें से कोई एक कर्म फल दे रहा है जैसे बगीचे में बहुत सारे फलदार पेड़ है कोई फल कोई बाद में लगाया हुआ पहले फल देता रहा है कोई पहले लगाया हुआ बाद में फल देता है ऐसा देखा जाता है वैसे यहाँ भी कर्मों का पता नहीं लगता जब हमारा शरीर पात हो जाता है तो ये जो वर्तमान जो कर्म हमारा होगा पूर्व कर्मों के साथ में इसको भी जोड़ा जाएगा जोड़ करके हिसाब किताब होगा वहां फिर कौन सा कर्म वहां फलशाली होगा आगे फल देने के लिए उन्मुख तैयार हो गया उसका फल अगला शरीर अगला शरीर और उसका भोग के विषय और रहने का आश्रय तीन रूप में फल देता है हम खाली शरीर नहीं शरीर शरीर अलग और शरीर का भोग के पदार्थ जो अलग अलग ढंग के हैं वो भी अलग अलग है मानव शरीर घास खाना पर काम नहीं चलेगा उसकी दाल रूटी की व्यवस्था जो होगी वो भी है और रहने की व्यवस्था सबकी है कोई जल के भीतर रह रहा है कोई आसमान में रह रहा है कोई अपना आच्छादन बना के रहा है हर प्राणियों के अपने ढंग की व्यवस्था हैरानी की व्यवस्था है तो ये भी सारे कर्म भी नाश होगा बने प्रारब्ध कर्म को छोड़ करके जो फल देना शुरू हो गया है ये ये शरीर भोग जितना ये शरीर भोग के लिए जो कर्म है शरीर प्राप्त होने तक जो फल मिल रहा है वो प्रारब्ध कर्म तो बाकी जो पीछे पड़े हुए जितने अनंत काल के अनंत कर्म है संचित कर्म है और ज्ञानोत्तर भी कुछ कर्म होगा बैठा तो नहीं रहेगा भिक्षाटन आदि करेगा जो भी करेगा माने गंगा स्नान आदि करेगा जो जैसे पहले करता था आगे भी चलेगा उसका चलेगा किंतु बाधिता में क्रिया होगी उसकी पहले सत्यत्व तो बुद्धि से क्रिया होती थी अब उसके मिथ्यात्व दृष्टि से क्रियाएं होगी मिथ्या समझ के बर्तन करेगा इतना भेद होता है ये नहीं कि कुछ भी नहीं वो तो ज्ञान होते मर जाए ऐसा तो होता नहीं है कर्म होगा प्रारब्ध है कौन सा कर्म करवाना कराएगा अभी तो वो आगामी कर प्रारब्ध छोड़ के संचित कर्म का कर, ले वो नहीं होगा और आज जो क्रियमाण ज्ञान के बाद में कुछ कर्म जो होते हैं उसको क्रियमाण कहते हैं ज्ञानोत्तर होने वाला कुछ कर्म है जो अवश्य है कुछ न कुछ होगा तो वो कर्म का फल वो जो भक्तों की तरफ जाता यही होता है तस्य धनम दायादा उपयंति ही साधुकृत्यं साधु पापकृत्यं दुहृद पापकृत्यम बृहदारणमाता जब एक ज्ञानी पुरुष के शरीर पार होगा तो उसके जो तो लौकिक धन उसके पास कुछ होगा जो भी लौकिक वस्तु कुछ होगी तो वो कहाँ लेंगे उसके जो तो अग्रार होंगे पुत्रादि हो शिष्यादि हो जो होंगे अग्रार तस्य धन दायादा होगा दाया हगरार दा को दाया बोलते हैं जो अकदार होंगे या तो पुत्र होगा या शिष्य होगा जो भी होगा वो तो उधर चला जाएगा लौकिक तो उधर चला गया है और उसने उसके शरीर से ज्ञान के बाद में जो कुछ अगर कुछ अच्छा कर्म हुआ हो और अथवा कुछ बुरा कर्म हो गया हो चलते चलते चीटी पर गई हो कुछ हो गया हो, होता है अनिवार्य है कुछ होना तो कहा जाएंगे वो कर्म तो कहा जो साधु कर्म का जो फल होगा वो भक्त लोग के तरफ चला जाता है और जो पाप कर्म का यदि हुआ है वो फल निंदक के तरफ चला जाएगा वो तो पुण्य पाप से विधु हो जाता है अलग हो जाता है उसके पास ना पुण्य है ना पाप है पुण्य पाप होगा कुछ अनिवार्य है जब तक जीवन है कुछ करेगा किंतु वो जो है दो तरफ बढ़ जाता है सुहृद और साधु कृत्यम ऐसा कृत्यम जो तो सुहृद लोग होंगे उसके अनुयायी बने होंगे भक्त लोग होंगे पुण्य कर्म उधर जाता है ये भक्तों को पता है इसलिए महात्मा को कुछ सेवा करते हैं ये भजन करते हैं कुछ करते हैं इनको तो चाहिए ये छोड़ने वाले हैं तो भजन हमारी तरफ फल देगा ऐसे भाई इसलिए तो कुछ सेवा कर रहे हैं पर महात्मा भजन करते कि नहीं करते वो समझ रहे हैं करते हैं बात इतनी है तो उसमें हमें भी थोड़ा ईमानदारी से काम करना होगा तो, तो आत्मा ज्ञान का फल बताना चाहते हैं मंत्र में मंत्र है मंत्रे हृदया ग्रंथि क्षीय चाच कर्मा तस्ृष परिदया ग्रंथिश्छिशया कर्माणि तस्मिन् दृष्टे क्षयते चा ज्ञान तस्े पराबरेन अ्ञा जो आत्म्ञान हो, आत्मदत्ता होस् आत्मद अम ज्ञानीना जो ज्ञानी है उसका विद्यते हृदयग्रंथि अच्छा हृदयग्रंथि विद्यते हृदय में जो एक ग्रंथि बनी हुई है हृदय माने बुद्धि में जो हम तादाद में करके चल रहे शरीर आदि के साथ एकता करके चल रहे हैं यद्यप ये शरीर से पहले भी हम थे शरीर के बाद भी हमारा अस्तित्व रहेगा किन्तु फिर भी आज हम शरीर को ही अपना स्वरूप मानकर चल रहे है जो क्या है तादाद एकता हो रखी है जैसे लोहे का अग्नि की एकता हो जाने से हम कहते हैं लोहा जलाता है बोलते हैं जलाना लोहे का काम नहीं है होता क्या है तो अग्नि का धर्म उसमें आरोप करते हैं इसी प्रकार यहां भी आत्मा को शरीर के साथ में एक करके अज्ञान के कारण हम अलग नहीं कर पा रहे हैं एक होके बैठा हुआ है जो शीशा में दिखता है वही मैं हूं ऐसी भावना हमारी है तो ऐसे होने से क्या होता है शरीर का धर्म आत्मा में आरोप कर जाता है मैं मरने वाला हूं मरने वाला शरीर है विनाश शरीर का हो कि तो अपने को विनाश मान रहा है और अपना धर्म शरीर के तरफ डाल देता है दूसरे को तो समझता है समझाना चाहता है बिना संसार बिनाश ये हम गए अपने मरने को नहीं समझता मैं बना रहूंगा ऐसा समझता रोज ठहरिया जा रही है किंतु अपने विषय में वो नहीं होता अगर ठठरी जाती हुई वास्तव में देखा जाए बैराग्य जरूर होता होगा कहते हैं ये जो गौतम बुद्ध को हो गया था वैराग्य चले गए छोड़ करके किन्तु यहाँ वैराग्य नहीं होता ये जो तादात्म्य बना हुआ है उसका धर्म उसमें उसका धर्म उसमें दिख रहा है तो क्यों धर्मी का तादात्म्य है पहले फिर बाद में धर्म का तादात एकता हो जाती है धर्म का अध्यास तब होगा पहले धर्मी का अध्यास आत्मा और अनात्मा की एकता हो गई मानी बुद्धि के साथ एकता हो गई बुद्धि के साथ एकता होने के इंद्रियों के साथ हो गई इंद्रियों के साथ शरीर के साथ एकता है तो अब ये जब आत्मज्ञान होगा तो ये जो तादात्म्य है ये विद्य तेतन हो जाएगा यानी अपने, अपने को अलग ही समझेगा वो शरीर रूप में नहीं समझेगा अपने को अलग समझ पाएगा ये कहते विद्यते हृदय या ग्रंथी हृदय में जो ग्रंथी पड़ी हुई गांठ है जड़ चेतन की गांठ वो बोलते ग्रंथि बोलते हैं अविद्या ग्रंथी जिसको बोलते हैं अज्ञान से एक, एक दूसरे के साथ में एकता बनी हुई है जड़ और चेतन की एकता संभव नहीं है अज्ञान से संभव है दिन और रात को एक होना संभव नहीं है किंतु अज्ञान से संभव है विवेकी को कभी दिन और रात एक कभी होगा ही नहीं वैसे यहां भी अज्ञान एक अंधेरा रूप है और आत्मा प्रकाश स्वरूप है प्रकाश का और अंधेरे का कहां से तादाद में होगा अज्ञान का कार्य असर हो नहीं सकता किंतु अज्ञान की महिमाएं सब कुछ हो सकता है जानकारी का अभाव जब होता है तो कुछ भी होता है आप कुछ को कुछ समझ जाते हैं अज्ञान की तो महिमा है रशि को जब सर्प समझते हैं वो तो किसकी महिमा अज्ञान की महिमा रसी का ज्ञान हो तो सर्प नहीं समझते हम सर्प समझते हैं डरते हैं भागते हैं घुटने में चोट खा जाती है गिर जाते हैं सर्प समझ के यहां तक होता है तो विद्यते हृदय ग्रंथि का हृदय में जो गांठ पड़ी हुई है हृदय मान हृदय बुद्धि में है ये गांठ मान्यता कहां है बुद्धि की जो भी मान्यता होती है बुद्धि में हृदय माने हृदय के अंकपाती जो बुद्धि है या हृदय से तटस्थ लक्षण करनी है माने हृदय तो को हृदय कहा घटना है जो भी तारात में जड़ और चेतन के तारात में है शरीर और आत्मा की जो एकता है वो नष्ट हो जाएगी वो एकता बुद्धि मान लेती है बुद्धि में मान के ही होना है समाप्त हो जाता है आत्मा क्या अश्य अश्य हृदय ग्रंथि साधक होता है अस्य का में करो और अस्य सर्व संशया चिंत जितने भी आत्मा के बारे में जितने संशय है वो समाप्त हो जाएगा आत्मा की जानकारी होगी तो संशय समाप्त हो गए मान प्रमेय के बारे में जो संशय है प्रमाणगत संशय है प्रमाण क्या ये सही है कि नहीं गलत है कि सही है प्रमाण कोई बोल रहा है सत्य बोलता है कि झूठा बोलता है तो वहां भी संशय होने की संभावना है शास्त्रों में संशय की संभावना है क्यों आपका शास्त्र दूसरे ढंग का मेरा शास्त्र दूसरे ढंग का नाना ऋषि हैं नहीं को ऋषि यश वच प्रमाणम ऋषि अनेक हैं एक ऋषि का प्रमाण तो है नहीं कि जो वो सही वो बोलते वही हो जाए ऐसा नहीं है युद्ध का शब्द है श्रुतो विभिन्ना स्मृत विभिन्न नैको ऋषि यश वच प्रमाण धर्म से तत्व निहित महाजनो येन गतः सपन था युदिष्ठिर यक्ष का संवाद है जब महाभारत में वन पर्व समाप्त होता है जब गुप्तवास जाने का प्रसंग होता है उस काल में यक्ष का और युधिष्ठिर का संवाद है तो माने ये गुप्तवास में सफल हो सकते या नहीं हो सकते इसको लेकर साक्षा के साक्षात धर्मराज एक यक्ष के रूप में आ करके एक वृक्ष में से प्रश्न करते हैं युधिष्ठ के साथ ऐसे वार्तालाप होता है तो वहां कहा मार्ग क्या है करके पूछा यक्ष ने पूछा मार्ग क्या है तब तो युधिष्टिर ने समझ गया श्रुतियों विभिन्न स्मृतय श्रुतियां भी कोई द्वैत बोलती है कोई अद्वैत बोलती है भिन्न भिन्न श्रुतियों के एकता एक एक नहीं दिखती है स्मृतियों विभिन्न स्मृतियां या केवल स्मृति कुछ और बोलती है तो विश्वामित्र ये मनुस्मृति कुछ और बोलेगी भिन्न भिन्न बोलते हैं अलग अलग ढंग के है सब नएको ऋषि ऐसे बचा प्रमाण एक ऋषि है नहीं जो जिसका वचन में प्रमाण मान एक ऋषि कुछ और बोल रहा है दूसरा ऋषि कुछ और बोल रहा है और धर्म से निहितम गुहां धर्म का जो स्वरूप है वो बुद्धि रूपी गुहा में छिपा हुआ है बाहर प्रकट तो है ही नहीं अपने आप निर्णय कर ले इसलिए महाजन ये नगरता स्थान था जिसमें हमारे पूर्व पूर्वज चले महाजन चले शिष्ट पुरुष चले हैं जिस मार्ग में हमारे लिए वही मार्ग है एक शिष्टाचार बहुत बड़ा प्रमाण है प्रत्यक्ष आदि प्रमाण तो शास्त्र में चर्चा हाई है प्रत्यक्ष है अनुमान है उपमान है शब्द है अर्थापत्ति अनुपलब्धि ये तो छह प्रमाण तो है ही है शास्त्र की चर्चा में है उससे अतिरिक्त एक शिष्टाचार प्रमाण है हमें किसी विषय में जब जानकारी नहीं होगी तो क्या करना चाहिए शिष्ट पुरुष जैसे आचरण करते हैं, हमें वैसा करना चाहिए जो विशेष लोग हैं देखा देखी में बहुत कार्य होता है हाँ। सारा सुन सुन करके पढ़ाई करके कार्य नहीं होगा देखा देखी में बहुत कार्य होता है बिना पढ़े लिखे जो माताएं होती है वो जानती नहीं जाए सब जानती है सब काम करते हैं तो देखा देखी को शिष्टाचार बोलते हैं बड़े लोग जिस मार्ग में चले हमारे लिए कोई मार्ग होता है ऐसा है तो ये आत्म संबंधी और प्रमाण संबंधी जो संशय होगा प्रमाण संबंधी संशय जब नाना मत है भिन्न भिन्न शास्त्र बना रखे हैं तो प्रमाणगत संशय होगा आपको इनका कहना सही है कि इनका कहना सही है और जब आप जिस दर्शन में वेदांत तो दर्शन ही समझिए अभी आप शंकराचार्य के अद्वैत दर्शन देख रहे हैं वेदांत दर्शन रामचार्य के दर्शन देखेंगे कुछ फर्क आ जाएगा बल्लवाचार्य के, देखें, के, देखें, दु, के देखेंगे कुछ फर्क आएगा निम्बारकाचार्य के देखेंगे कुछ फर्क आ जाएगा और द्वैत द्वैतवादियों का देखेंगे फिर अलग आ जाएगा तो ये सब दर्शन भी अलग अलग ढंग दिखाई पड़ते हैं तो संशय है। इनका सही है कि इनका सही है प्रमाणगत संशय चलो प्रमाण में संशय न हो प्रमेयत संशय भी आ सकता है आत्मा के बारे में है कि महान है कोई बोल रहा है आत्मा का परिमाण देखा किसी ने भी नहीं है अटकलबाजी से बोल रहे हैं अणु कि महान है या मध्यम परिमाण कोई मध्यम परिमाण मान के चलता है जैनी लोग आत्मा को मध्यम परिमाण मानते हैं जितना बड़ा शरीर उतना बड़ा आत्मा जैसे अभी मनुष्य शरीर में है तो साढ़े हाथ का आत्मा है ये आत्मा किसी कारण से हाथी के शरीर में पहुंचेगा तो क्या हो जाएगा बड़ा हो जाएगा और उसी को फिर चीटी के शरीर में जाना पड़े तो संकुचित तो हो जाएगा छोटा हो जाएगा जितना बड़ा शरीर उतना शरीर बड़ा आत्मा जैन माता मध्यम परिमाण है, है।, है शरीर के आकार के बराबर आत्मा ऐसा है। मानते हैं क्यों वैष्णवाचार्य लोग अणु मानते हैं आत्मा को अणु परिमाण को मानते और यहां शंकराचार्य आदि विभू परिमाण मानते हैं विभू को लेकर व्यापक परिमाण को लेकर चलते हैं तो आत्मा को लेकर के भी संशय है परिमाण में संशय है किस परिमाण वाला आत्मा होगा छोटा है कि बड़ा है कि बीच वाला है संशय होगा करता है कि अकर्ता है कोई कर्ता मान रहे नैयादि के पूछे आत्मा के बारे में करता भोक्ता मानेंगे सांख्यों को पूछेंगे करता तो नैया ये भोक्ता है मानेंगे करने वाली प्रकृति है आत्मा भोगता है ऐसा कहेंगे और वेदांति लोग कहेंगे अकर्ता अभोक्ता कहते हैं तो किसकी बातें माननी होगी यहां भी संशय होगा आत्मा के बारे में करता है या करता है भोगता है कि अभोक्ता है कैसा है आत्मा प्रमाणगत संशय प्रमेयगत संशय दोनों संशय की निवृत्ति होगी जब आपको आत्मज्ञान हो जाएगा तो पता लग गया आपको अपना अनुभव में आने पर संशय समाप्त हो जाएगा सर्वसंशय, सर्व संशय चिंतनते सर्व संशया इस आत्मव्यता का सारे संशय प्रमाणगत और प्रमेयगत जो संशय होते थे प्रमेय आत्मा विषय बना हुआ आत्मा है विषय को प्रमेय कहते हैं आत्म विषय जो भी संशय है बड़ा है कि छोटा है कैसा है साकार है कि निराकार है शवुण साकार है शवुण निकार है निर्गुण निराकार है यहाँ भी मतभेद है कौन सा है आत्मा बहुत सारे भेद है ये सब संशय समाप्त हो जाएगा आत्मा इस जाने का। और आत्मते कर्माणी कर्म भी कर्माणी बहुवचन सारे कर्म भी क्षीण हो जाते हैं नष्ट हो जाते हैं इसके तो यह कर्म से क्या लेना प्रारब्ध इतर कर्माणी जिस जो कर्म फल दे रहा अभी भोग दे रहा है शरीर माने जन्म से लेकर के शरीर पात तक जो फल मिल रहा है ये प्रारब्ध कर्म कहलाएगा इसको छोड़ करके अतिरिक्त जो संचित कर्म पड़े हुए हैं जितने भी और आगामी कर्म जो होंगे ज्ञानोत्तर होने वाले कुछ कर्म होंगे वो कर्म इसको नाश हो जाएगा क्षीण हो जाएंगे सब संचित कर्म जितने भी सब हो जाएगा ज्ञानाग्नि दग्ध कर्माणी तमाहुल इत्यादि गीता में है भास्प्रसादे तथा तो यथाइम से समेत दोन बस्मसात वस, बस कुदेजना ज्ञानाग्नि सर्वकर्माणी बस्मसात कुदे तथा ऐसा है ज्ञान रूपी अग्नि से सारे कर्म नाश हो जाएंगे माने पहले वाला कर्म जो होगा वो समाप्त तो हो जाएगा और बाद वाला कर्म उसको लगता ही नहीं है ज्ञान के बाद में जो कर्म होगा वास्तव में ज्ञान होगा उसमें कर्म कुछ उस कर्म तो रहेगा जब तक तो जीवनमुक्ति अवस्था में चलना फिरना करना कुछ होगा वो भक्तों के तरफ और निंदकों की तरफ दो तरफ बढ़ जाएगा कर्म पाप कर्म उधर चला जाएगा फल उधर चला जाएगा को की तरफ पुण्य कर्म का फल भक्तों की तरफ चला जाएगा उसके पास कुछ नहीं होगा यही है तो क्षी अंते चाष कर्माणी तस्वीन दृष्टि परावरे है परावर है तस्विन उसको देखने पर उसके अनुभव करने पर कौन को परावर को परमात्मा पर भी है अवर भी है कारण उसे पर है और कार्य रूप से अवर है सर्व संसार परमात्मा के स्वरूप है कार्य का भाव में विभक्त दिखाई पड़ता है तो वो परमात्मा का स्वरूप ही है उसी में कल्पित है संसार जो कल्पित पदार्थ होगा अधिष्ठान जरूर होगा सर्प होगा जहां वहां रशि जरूर होगी कल्पित सर्प जहां सर्प की कल्पना करेंगे तो रशि जरूर होगी जहां घट की कल्पना करेंगे तो मृत्यु जरूर होगी तो जहां जहां आप कल्पना करेंगे शरीर कल्पना करेंगे कहां है आत्मा में शरीर शरीरावच्छिन्न आत्मा में इतने घेरे में आत्मा जो आत्मा इतने घेरे में है उसमें शरीर कल्पित है ये मठावच्छिन्न जो आ, आत्मा होगा उसमें मठ कल्पित है जैसे सारा संसार के पदार्थ कल्पित है चेतन में आत्मा में कल्पित है तब, -तब तक अवच्छेदक बन जाएगा यह स्थिति है तो तस्मिन पराबरी दृष्टि उस परावर पर और अवर स्वरूप है आत्मा का मारे पर मैंने कारण रूप से पर है और कार्य रूप से अपर है दोनों रूपों में विभक्त जो आत्मा है उसको देखने पर मैंने अनुभव करने पर आत्मा का अनुभव होने पर ये तीन कर्म हो जाएंगे क्या होगा एक तो वित्त हृदय हृदय ग्रंथि और छिद्यंते सर्व संशया क्षीयंत जा कर्म सारे देह के जो तादात में थे नष्ट हो जाएंगे एक हृदय ग्रंथी जड़ चेतन की तादाद में समाप्त हो जाएगा और दूसरा प्रमाण विषय संशय और प्रमेयक जो संशय था आत्मा के लिए जो प्रमाण है एक प्रमाण ने ये ऋषि अलग बोलता है वो ऋषि अलग बोलता है और आज के दिनों में तो बहुत सारे और झगड़ा है आज के दिन में तो हर व्यक्ति विद्वान बन करके अपने अपने ग्रंथ तैयार करके बैठे हुए हैं तो ये भी संदेह समाप्त हो जाएगा तो प्रमाण विषय प्रमेय विषय भी परिमाण को लेकर के कर्तृत्व भोक्तृत्व को लेकर के बहुत सारे है सहायक ही नहीं पहले तो वही झगड़ा है अस्थिनाश्ति लेकर के तो ये सारा संशय हमारे लिए संशय होगा कुछ उधर वाला कुछ बोलता इधर वाला कुछ बोलता है हम बिचौले हैं तो हमारे लिए संशय होगा इनका कहना सही है कि उनका कहना सही है तो ये प्रमाणगत संशय और प्रमेयगत संशय दोनों समाप्त हो जाए आत्मा को देखने पर का दृष्टि बोल दिया देखने पर देखना माने अनुभव में आने पर कैसा है वह आत्मा किस आत्मा को पराबर आत्मा को। जो परस्वरूप भी पर माने कारण रूप से अवर मैने कार्य रूप से सभी आत्मा में कल्पित है आत्म स्वरूपी सब संसार एक ये बताया भाष्य में कहते हैं अश्य परमात्मा ज्ञान फलम इदम अभिधीय इस परमात्मा का जो ज्ञान होगा परमात्मा ज्ञान का फल बताते हैं परमात्मा का जो ज्ञान होता है उसका ये फल बताया जाता है कहा जाता है कहा इधम फलम अभिधीय फलम माने टिप्पणी में कहते हैं फलम यदि जीवन मुक्ति रूपम क्रममुक्ति रूपम चाह दो तो प्रकार का फल है आत्मज्ञान होने पर कुछ दिन तो जीवन मुक्ति का अनुभव में रहेगा वो आत्मज्ञान होने पर और कुछ दूसरा फल यह है जीवन मुक्ति के बाद तो कई बिल्कुल मुक्ति हो जाएगी किंतु अगर जीवन मुक्ति के बाद नहीं हुई है तो क्या होगा क्रम मुक्ति भी हो सकती है अगर उपासना आदि के माध्यम से हो तो क्रम मुक्ति अधूरा ज्ञान रह गया पूर्ण ज्ञान नहीं हुआ तो क्रम मुक्ति होगी ऐसा ब्रह्मलोक की प्राप्ति दो व्यक्तियों का है एक तो उपासक सबसे बड़ा उपासक होगा वो ब्रह्मलोक जाएगा ब्रह्मलोक अधिकारी हो उसको पुरस्कार रूप में दिया जाएगा ब्रह्मलोक मिलेगा और जो आत्मा के तरफ लगा हुआ था आत्मज्ञान के तरफ ज्ञान अधूरा रह गया तो उसको क्या मिलेगा जीवन में उपासना नहीं है ब्रह्मलोक जा नहीं सकता और कर्म छोड़ दिया है उसने उपासना भी छोड़ दी कर्म भी छोड़ दिया तीन ही साधन थे कर्म ज्ञान उपासना ज्ञान मार्ग में लगा था उपासना छोड़ दिया कर्म छोड़ दिया है ज्ञान अधूरा हो गया तो क्या स्थिति होगी अर्जुन ने प्रश्न किया है अयति गीता पे तो योगाचल्य मानस अपराप योग काम कर प्रश्न है प्रयत्नशील नहीं है थोड़ा आलसी है किंतु तो लगा हुआ है तत्परता कम है ऐसा जो साधक होगा अयति ही श्रद्धा पे था श्रद्धा है निष्ठा है शास्त्र जो बोलता है सत्य बोलता है मुझे उस रास्ता में चलना है ऐसा भी है किंतु थोड़ा आलसी है पूर्ण हैत्पर नहीं है ऐसे जो साधक होगा उसको फल तो मिलेगा नहीं तत्परता पूरी है नहीं अयति ही श्रद्धे पे तो योगा चरित्र मानस जो आपने ये योग बताया है मन को संतुलन करना रूप योग बताया तो ये जो योग है इसे विचलित हो गया सही नहीं कर पूरा नहीं कर पाया तो फिर अप्राप्य योग योग का जो फल है चाहिए था आत्म प्राप्ति होनी थी प्राप्त नहीं कर पाएगा तो काम करते कृष्ण का क्षति है कृष्णा उस किस गति को जाता है क्योंकि तीन गति दिखाई देती है एक स्वर्ग का, कर्म का फल रूप में और एक ब्रह्मरोप उपासना का फल रूप में इसे स्वर्ग के लिए कर्म किया नहीं है ब्रमलोक के लिए उपासना की नहीं है और ज्ञान मार्ग में लगा था प्रयत्नशील इतना कमजोर रहा मैंने उत्तम अधिकारी रहा नहीं इतने तड़पण नहीं उसको आलसी है चाहता तो है किंतु इतना तत्परता नहीं है तो उसकी क्या गति होगी कच्चि भय्रष्टा छिन्ना भ्रभिश्यति अप्रतिष्ठो महाबाहो बिमुड़ो ब्रम्मा अगला श्लोक ये बोलता है ऐसा तो नहीं हो भगवान समुद्र से बाष्पकरण निकला बादल बना धरती पर जल बरसाने के उद्देश्य था यही था उसको बरसना था धरती में क्योंकि तो बीच में हवा आदि आ गई छिन्न भिन्न कर दिया न समुद्र में रहा न धरती पर आया ऐसी स्थिति तो नहीं होगी इसकी क्योंकि स्वर्ग के लिए कर्म किया नहीं ब्रमलो के लिए कर्म की उपासना की नहीं और वहां जा पा रहा है जैसे वहां से बादल उठा था धरती तक आ नहीं पाया तो बीच में छिन्न भिन्न हो गया आवा के झोंकों के कारण का भाई ऐसा तो नहीं उभ भी भ्रष्ट न वहां ना यहां छिन्न भ्रम छिन्न अभ्र के समान बादल के समान तो नहीं होगा अप्रतिष्ठो महाबाहो पिमुडो ब्रमणा वो जो मूर्ख है तत्परता नहीं रही ध्यान में उसके कहीं ब्रह्म मार्ग में ऐसी स्थिति नहीं होगी ऐसा पूछा ये तर संशय कृष्ण अक्षत तुम्हारे शेष आगे बोलता है ये मेरे संशय का आप छेदन कर दीगे तो संशयता आपको संशय का, का आप तो भगवान आगे कहते हैं देखो पार्थ नहीं बेह नाम उतरा बिना विद्यते नहीं कल्याण दुर्गति तात्व क्षति ये भगवान का शब्द है जो अच्छा काम करने वाले की दुर्गति हो नहीं सकती है उसका उपाय क्या है फिर स्वर्ग जा नहीं सकता ब्रह्मलोक जा नहीं सकता और ज्ञान मार्ग में अधूरा रह गया पूरा नहीं हुआ तो कहां जाएगा तब तो कहा उसको दंड रूप में ब्रह्मलोक मिलेगा दूसरे को तो पुरस्कार रूप में मिलता है उपासक को और आत्मज्ञान में लगा हुआ व्यक्ति को दंड रूप में ब्रह्मलोक मिलेगा ब्रह्मसूत्र में चर्चा है स्वर्ग तो के अधिकारी तो है नहीं वो और मोक्ष के अधिकारी भी बनाने पूर्ण रूप से वो तो दंड रूप में ब्रह्मलोक मिलेगा फिर वहां ब्रह्मा जी के द्वारा उपदेश होगा उद्दिष्ट होगा ज्ञान प्राप्त करके क्रम मुक्ति इसकी मुक्ति है। क्रमु अश्य परमात्म इधम अभिधीय परमात्मा ज्ञान का आत्म ज्ञान का फल यहाँ कहा जाता है इस प्रकार फल कहा जाता है टिप्पणी में कहा फल क्या है तो जीवन मुक्ति रूपम क्रम मुक्ति रूपम दो प्रकार का फल है एक तो जीवन मुक्ति स्वरूप फल है आत्मज्ञान उन पर जीवन मुक्ति अवस्था में रहेगा बाद में कैबल्य मुक्ति हो जाएगी बात के बाद कैबल्य मुक्ति और दूसरा है क्रम मुक्ति भी फल है तो ऐसा दो फल हो जाते हैं अगर ज्ञान ढीला ढाला हो दृढ़ नहीं हुआ अपरोक्ष दृढ़ ज्ञान बोलते हैं ना दृढ़ होना चाहिए तो दृढ़ नहीं हुआ हल्का फुल्का हो तो क्रम मुक्ति और पूर्ण रूप से हो गया हो जैसे हाथ में रखे हुए आंवले में कोई संदेह नहीं होता या आंगला है कोई भी झूठा नहीं सकता ऐसी स्थिति में मैं सचिव आत्मा हूं ऐसी बुद्धि जिसकी दृढ़ हो गई हो तो वो तो अभी यही उसके प्राणलीन हो जाएंगे जीवन मुक्ति और विदेह मुक्ति का अधिकारी हो जाएगा ठीक है भाष्य में कहते हैं तो उसका फल क्या है तो बताते हैं विद्यते हृदय ग्रंथ हृदय के ग्रंथिया भेदन हो जाती है कहा हृदय माने हृदय बुद्धि को हृदय कहा गया है यहां अजहत लक्षण जो कहा उसको लेना है माने उसको छोड़ करके अगले को लेना है इसको अजहत लक्षण बोलते हैं अगले वाले को लेना तो जैसे हम ए रिक्शा बोलते हैं ए रिक्शा ऐसे बोलते हैं तो किसको बुलाते हैं रिक्शा वाले को समझता है मेरे को बुलाया हाँ क्या है करके रिक्शा वाला आता है तो ये लोग में ऐसे प्रयोग होता है अब आजाद लक्षण बोलेंगे तो लोगों को लगेगा क्या चीज है क्या चीज है किंतु हम व्यवहार कर रहे हैं उसको अब यहाँ के भाषा में बोले वही शब्द तो मुश्किल हो जाएगा समझना मुश्किल होता है ऐसा है तो हृदय ग्रंथी मान बुद्धि तो में जो तो गांठ पड़ी हुई है जड़ और चेतन की एकता जड़ चेतन की एकता को यहाँ ग्रंथी कहा गांठ विद्य ते हृदय ग्रंथि हृदय में जो गांठ बड़ी हृदय माने बुद्धिस्त है बुद्धि में गाय गांठ मान्यता बुद्धि में है मैं एक मनुष्य हूं करके मान्यता बुद्धि में है और कहा है मान्यता है विद्युत हृदय ग्रंथि कैसे है वो अविद्या वासना प्रचय बुद्धि आश्रय काम हो अविद्या के जो संस्कार के वृद्धि से होने वाले जो बुद्धि में आश्रित जो इच्छाएं है ये हृदय ग्रंथि यही ये मिल जाए वो मिल जाए वो मिल जाए अविद्या वासना प्रचय अविद्या के जो संस्कार हैं अज्ञान के कारण संस्कार बने हैं संस्कार के बल से बुद्धि में आश्रय जो काम इच्छाएं है, एक ये है एक काम इच्छाएं हैं काम आय से हृदय इस तरह क्योंकि ये काम माने इच्छाएं कहा है नैयाय का आदि मानते आत्मा आत्मा के गुण मानते नैयाय के आदि किंतु यहाँ पर हृदय स्थितिता कहा बुद्धि के धर्म है आत्मा के धर्म है अंतकरण धर्म है ये दिखाया है अन्य स्थिति में ये यदा सर्वे प्रमुच्य काम इस हृदय स्थित अथ मृत्यु अमृत अतः समयरा ऐसी है कहा हृदयाश्रयो असौ नास्ति आत्माश्रय अस काम ये जो काम है इच्छाएं है ये सब बुद्धि में आश्रित है हृदय में आश्रित है आत्मा में आश्रित है आत्मा के धर्म नहीं समझना है इसको ये तो बुद्धि के धर्म है वो आरोप करता है बुद्धि के साथ एकता करके तादात्म्य करके उसके धर्म को अपने में आरोप करता है इच्छा वाला बन जाता है किन्तु इच्छा बुद्धि की बुद्धि के धर्म है ये बता रहे हैं अच्छा तो हृदय तो ग्रंथि विद्यते विद्यते मने भेदम विनाशम आ विनाश हो जाता है भेद होना माना विनाश हो जाना नष्ट हो जाते हैं जितने भी हृदय में आश्रित से जब दही का घड़ा फूट जाता है तो दही भी नष्ट हो जाते हैं जो बुद्धि आश्रित तो होना था उन्होंने, वही नष्ट हो जाए तो इच्छा भी समाप्त हो जाएगी इच्छा का आश्रय बुद्धि है, तो बुद्धि ही समाप्त हो जाएगी आत्मज्ञान होगा तो नष्ट हो जाएगी, जाएंगे में नष्ट होगा तादात्म नष्ट होने पर उसके धर्म आएगा भी नहीं वेदन हो जाएगा विनाश को प्राप्त हो जाएगा ये कहा टिप्पणी थी दो नंबर अविद्या जनता इतिशेष अविद्या जनित जो वासना है अविद्या वासना में अविद्या से उत्पन्न जो वासना संस्कार है उस संस्कार के वृद्धि प्रचय बने बुद्धि वृद्धि वना बुद्धि में आश्रित है ये, ये सब के सब काम इच्छा ये कहा था आगे दूसरे विशेषण है आत्मव्यता का क्या होता है दूसरा सर्वसंशय यही दूसरा है एक तो जड़ चेतन की तादाद में भंग हो जाएगा फिर जड़ का धर्म अपने में आरोप नहीं करेगा आत्मज्ञान होने पर ये जितने भी हम परेशान है ये जड़ का धर्म को आरोप करके हम परेशान है सीधी सीधी बात ये है जितने भी जड़ में ये शरीर के धर्म बुद्धि के धर्म अंतर्म इंद्रियों के धर्म को आरोप करके परेशान हो रहे हैं जागरूक सुखन में खेल है सुसुप्त में आरोप नहीं होता ये तो एक दृष्टान्त है अज्ञान विशिष्ट है वो भी काल किंतु फिर भी उस काल में आरोप नहीं होगा मैं मनुष्य में नहीं कहता सुसुप्त में मैं मनुष्य हूं नहीं कहेगा तो मैं अमुक हूं जाति भी नहीं लेगा मैं ब्राह्मण आदि हूं भी नहीं बोलेगा वो तो पहले मनुष्य हूं आ गया फिर स्त्री भेद पुरुष भेद जो भी है लिंग भेद आ गया फिर जाति भेद आ गया न जाने क्या क्या भेद लगा रखा है फिर अवस्था भेद मैं बालक हूं मैं जवान हूं बूढ़ा हो न जाने क्या क्या बोल रहा है ये सब तादाद में समाप्त हो जाता है शरीर का कहा उसके बाद सारे शमशय नाश होगा कहा सर्वे ज्ञ विषया संशय ज्ञ है आत्मा वेदांत हाँ, का गेय पदार्थ मान जानने युग को ज्ञाय बोलते हैं वेदांत में जान वे क्या आत्मा ये है उस ज्ञ विषय का आत्म विषय जितने भी संशय है सब समाप्त हो जाएगा आत्मा विषय संशय क्या संशय है आत्मा छोटा है कि बड़ा है मध्यम परिमाण है कौन सा परिमाण है करता है क्या करता है भोगता है क्या भोगता है बहुत सारी समाज में कोई कुछ बोल रहा है कोई कुछ बोल रहा है यह संशय है वो भी समाप्त होगा अगर स्वयं वो व्यक्ति को हम पहचान लें दूसरे से हम बहुत नहीं आएंगे सर्वे ग्य विषया संशया विषय आत्म विषय जितने भी संशय थे वो भी समाप्त हो जाएंगे टिप्पणी तीन नंबर प्रमाण विषयाना ग्य विषय प्रमाण विषया नाम तेजाम एवं भाव प्रमाण विषय जो संशय होते थे वो तो श्रवण से ही उच्छिन्न हो गए जब वेदांत का श्रवण कर लिया वेद का श्रवण कर दिया क्योंकि अपौरुषे वेद है अनादि है अपरुषे वेद है उसमें सबकी निष्ठा है श्रद्धा है क्योंकि पौरुषेय जो वचन होते हैं हमारे द्वारा लिखा हुआ कोई काव्य होगा कोई इतिहास आदि बनाएंगे कोई आप करेंगे उसमें संशय हो जाएगा ये व्यक्ति सही है कि गलत है भ्रांत पागल तो नहीं है कोई ठग तो नहीं है लिखने वाला लेखक माने लौकिक जो होंगे इसमें संशय है लौकिक ग्रंथों में संशय हो जाता है किंतु है और अपौरुषय है का का बनाने वाले का कर्ता का नाम नहीं है कुरान आदि का कर्ता का नाम है ब्यासी ने बनाया अमुक ने बनाया अमुक ने बनाया नाम है अमुक प्रणीता ऐसा लिखते हैं अमुक के द्वारा रचा कर बनाया गया वेद के लिए ऐसा कहीं नहीं मिलता अमुक के द्वारा प्रणीता है अनादि है और अपौरुषय है तो उस वेद के ऊपर विश्वास जब सुन लिया वेदांत श्रवण हो गया तो प्रमाण संबंधित तो संशय नहीं है इसमें विश्वास आ जाएगा ये जो शास्त्र जो बोल रहा है सत्य बोल रहा है ऐसा संशय माने ये तो विश्वास हो जाएगा कि प्रमेयगत संशय रह गया आत्मा के बारे में परिमाण को लेकर के कर्ता भोक्ता को लेकर के अस्थि नास्ती लेकर के सब संशय रह जाता है ये कहते हैं ये टिप्पणी बताया प्रमाण विषया नाम तेसाम प्रमाण को विषय करने वाली जो संशय थे तेसाम संशया नाम उनका तो श्रवणाधिनायक प्रमाणगत संशय तो श्रवण तो से ही समाप्त हो गया अब रह गया प्रमेयगत संशय वो भी ज्ञान होने पर नष्ट हो जाएगा संशय नहीं रहेगा जब स्वयं वो व्यक्ति को पहचान लिया फिर संशय रहेगा ही भाष्य में कहते हैं लौकिका नाम आमरणा तो गंगा स्रोतोवत प्रवृत्ता विच्छेद जो होता है जो लौकिक पुरुष है सामान्य जन सामान्य है जो शास्त्रीय नहीं है शास्त्र पढ़े नहीं है जन सामान्य है उनके लिए तो गंगा के धारा के समान संशय बना ही रहेगा कब तक मरण काल तक संशय जाएगा नहीं किन्तु विवेकी के संशय समाप्त हो जाएगा यही कहना छिदंत सर्वे ज्ञाय विषय संशय कहा किंतु विद्रेक बताते हैं लौकिका नाम आवरणात तू किंतु तू मन किन्तु लौकिका नाम आवरणाद मरण तक रहेगा यह संशय लौकिक सामान्य जनों को लौकिका नाम आवरणाथ तू गंगा स्रोतोवत जैसे गंगा का स्रोत है धारा है निरंतर चल रहा है ठीक इसी प्रकार उनको निरंतर संशय बना हुआ ही होता है क्योंकि अनेक पंथ है तो एक पंथ वाला दूसरे ढंग से बोलता है आत्मा के बारे में दूसरा पंथ वाला दूसरे ढंग से बोल रहा है संशय बना ही रहेगा सामान्य को जन्मति है, है। गंगा स्रोतोवत प्रवृत्ता विच्छेद आया थी ऐसे जो संशय थे वो ज्ञानी का नष्ट हो जाएगा ये कहा प्रवृत्ता पांच की टिप्पणी लौकिका नाम है ना अज्ञान चार की टिप्पणी में कहा लौकिक माने कहा अज्ञानियों के लिए तो संशय बना ही रहेगा परवता किंतु आत्मव्यताओं का नष्ट हो जाएगा एक कहा बोलते प्रवृत्ता यदि प्रवृत्ता एवं भवन्ति न निवृत्ता भवंती हम ये कहा उस संशय जो है ना कैसे होंगे तो गंगा स्रोतोवत प्रवृत्ता उनके लिए प्रवृत्ता रहेंगे किन के लिए अज्ञानियों के लिए संशय बने ही रहेंगे निवृत्त नहीं होते हैं क्योंकि ज्ञानी के संशय निवृत्त हो जाएगा आत्मज्ञान होने पर संशय जिस बात से संशय वो विषय हमारे सामने हो जाए संशय समाप्त हो जाता है क्या चीज ज्ञान हो जाएगा ऐसे कब होगा ये तस्वीन दृष्टि परावरे? वो जो परावर परमात्मा है कार्यकाल भाव में विभक्त रूप में दिखाई दे रहा है उसको उसका स्वरूप जानने पर उसके स्वरूप जानने पर यह नष्ट होगा कहा आगे कहते हैं अश्य विच्छिन्न संशय जिसका संशय नष्ट हो गया संशय नहीं रहा जिस व्यक्ति को ऐसे ज्ञानी कहा निवृत्ता अविद्यावृत्त अविद्यस्य अविद्यावृत्ति हो गई जिसकी तभी शय नाश हो गया ज्ञान हुआ अविद्या अविद्यावृत्ति हो गई अविद्या होने से संशयनाश हो गया अविद्या अविद्या जिसकी अविद्यावृत्त हो गई अविद्या जिसकी ऐसा निवृत्ता अविद्याद्यादि यानी यस विज्ञानोत्पत्ति प्रातना जन्मतरे चवृत्त फला ज़ा ज्ञानोत्पत्ति सहभावि चीयंते कर्मी छी चार से कर्म आर्थ करने जा रहे हैं इसके कर्म भी सब समाप्त हो जाएंगे नष्ट हो जाते हैं कौन सा ये विज्ञान उत्पत्ति उत्पत्ति ज्ञान से पहले जो प्रातन पहले के कर्म है उसको संचित कर्म कहा जाएगा माने इस शरीर का भी ज्ञान उत्पन्न होने से पहले जो कर्म हुए पहले का कर्म है वो ज्ञान पैदा होने से पहले का कर्म जितने रहे और अनंत पूर्व जन्मों का कर्म तो वही है सब ये संचित कर्म में आ जाएंगे यहाँ तो ज्ञानोत्तर के बाद की चर्चा होगी ज्ञान से पहले वाले तो संचित में आएंगे सब चाहे इस जन्म का हो चाहे पूर्व जन्म के हो यानी विज्ञानोत्पत्ति प्राक्तनानी, जितने कर्म है ज्ञान उत्पत्ति के पहले पहले वाले कर्म है जन्मांतर है और जन्मांतर में हुए पूर्व जन्मों में हुए हैं से चल रहा है अनेक है संचित कर्म ये सब के सब अप्रवृत्त जिसको फल देने के लिए उन्मुख नहीं है जो कर्म एक ही कर्म फल देने के लिए उन्मुख होकर के चल रहा ही है ये इसको तो ज्ञान रोक नहीं सकता काट नहीं सकता इसको ये छोड़ा हुआ बाण जैसा है प्रारब्ध कर्म को ज्ञान काट नहीं सकता संचित का काट देगा आगामी को काट देगा आगामी तो ज्ञानी को लगेगा ही नहीं छुएगा ही नहीं वो तो निंदक और प्रशंसक दोनों तरफ बढ़ जाता है वो तो पुण्य पुण्य जो भी हो पहले वाले ज्ञान से भस्म हो जाते हैं यही कहा किंतु प्रारब्ध कर्म ज्ञान कुछ नहीं कर सकता छोड़ा हुआ बाण जैसा है जैसे हरिण समझ करके किसी ने बाण छोड़ दी बाण अभी वहां पहुंचा नहीं है लक्ष्य तक बीच में है तब तक पता लगा गाय है उद्देश्य हमारा हरिण था हरिण समझ करके बाढ़ फेंका किन्तु पता लगा गाय है और क्या वो गाय समझने से बाण वापस होगा वो तो जाएगा ही जाएगा छूट गया तो छूट गया वैसे प्रारब्ध तो छूट गया छूट गया इसको रोक नहीं सकता क्या प्रारब्ध जन्म से पहले जन्म से शुरू हुआ है ज्ञान बाद में होगा 10 साल 20 साल 30 साल 40 साल 50 साल जब भी होगा जन्म के बाद ही होगा ना तो बाद में होने वाला ज्ञान पहले वाले जो छूटा हुआ कर्म को रोक नहीं पाएगा फल देने के लिए जो तैयार होके चल रहा है फल दे रहा है जो उसको रोक नहीं पाता है इसलिए प्रारब्ध को भोग से ही क्षण पड़ेगा ज्ञान के द्वारा विनाश हो जाते हैं ये संचित और आगा एक कह है रहे हैं यहां यानी विज्ञानोत्पत्ति प्रागतना जन्मांतरे चाह अप्रवृत्त फलानी जो जन्मांतर में हुए कर्म पूर्व जन्म के अनादि काल से जितने भी कर्म है संचित कर्म और इस ज्ञान पर उत्पन्न होने से पूर्व काल में इसी शरीर में कि वह कर्म ज्ञान से पूर्व स्थिति में जो कर्म हुआ है पुण्यपाप कर्म है वह कर्म सबके सब के सब अप्रवृत्त फलाने जो फल देने के लिए उन्मुख नहीं हुए अभी आगे समय देख रहे हैं कब ये ये कर्म समाप्त होगा तो हमारी बारी आ जाए फल देने के लिए अप्रवृत्त फल वाले प्रवृत्त फल वाले नहीं है ऐसे ज्ञानोत्पत्ति सहभावी नीचा और ज्ञान उत्पन्न के बाद होने वाले कर्म सहभावी कर्म साथ, साथ। ज्ञान के बाद भी कुछ होगा ही होगा चलते चलते कुछ सीटी आदि मर सकते हैं कुछ पाप कर्म भी हो सकता है और पहले जैसा करता था संस्कार उसको ही रहेगा दूसरा तो कर नहीं सकता आ, तो वो पहले से क्या करता था ज्ञान के पूर्व स्थिति में जितने सुलझा हुआ था वो व्यक्ति तभी तो ज्ञान हुआ होगा कितनी शुद्धि का ख्याल रखता होगा कितने शुद्ध अवस्था में रहा होगा अंतगर शुद्धि के साधन कितना किया होगा उसने तभी तो अंतगर शुद्ध होने से ज्ञान हुआ होगा तो पूर्व संस्कार जैसा होगा ज्ञानोत्तर भी करेगा तो वही काम करेगा वही गंगा स्नान करेगा वही मंदिर में जा रहा जो होगा उसका वही करेगा संस्कार तो काम कराएगा और कौन कराएगा वैसे करेगा तो कुछ पुण्य भी होगा उससे ज्ञान होने के बाद और पाप भी हो सकता है भिस अटन आदि जा रहा है हो सकता है चींटी मर गई हो से कुछ हो सकता है जान नहीं करेगा अनजान में हो सकता है तो वो तो बढ़ जाएंगे वो भी नष्ट तो हो जाएंगे सहभावी भी समाप्त हो जाएगा ये कहा मान संचित कर्म और क्रिया आगामी कर्म दोनों समाप्त तो हो जाएंगे उसके ज्ञान से एक कर्मानी, एक ये क्षीन थे कर्माणी ये होंगे न तो ये तत् जन्म आरम्भ काणी प्रवृत्त फल अब कंति इस जन्म के आरंभ जो कर्म है ये जो शरीर के लिए जो आरंभक कर्म है जिस कर्म के फलस्वरूप ये शरीर दिला हुआ है तो ये तो भो पूरा करना होगा ये ज्ञान से नाश नहीं होगा जिस कर्म के आधार पर यह शरीर लिया है इस जन्म का आरंभक जो कर्म है प्रारंभ कर्म जिसको बोलते हैं ये इसका ज्ञान नाश नहीं कर सकता ये छोड़ा हुआ बाण जैसा है प्रारंभ तो पहले फल देना शुरू कर दिया ज्ञान बाद में होगा तो वो बाद में होने वाला ज्ञान प्रारंभ कर फल दे रहा है जो उसको छोड़ नहीं सकता उसको कुछ नहीं कर सकता न तो ये तन्म तो आरंभ कारणी प्रवृत्त फलक ये तो इस जन्म के आरंभक जो कर्म है जिन कर्मों से ये जन्म आरंभ हुआ है इसको तो ज्ञान नाश नहीं करेगा क्यों प्रवृत्त फलक पात ये तो दिया फल दे फल दे रहा है प्रवृत्त फल वाला है और प्रवृत्त फल वाले को रोकता है ज्ञान जिसने पहले वाले तो फल नहीं दिया या आगे फल देने वाला है उसको रोक सकता है जो अभी सामने सामने जो फल देना शुरू कर दिया है उसको ज्ञान रोक नहीं सकता ये छोड़ा हुआ पाण जैसा है प्रारब्ध बाण फूट गया लक्ष्य गलत है करके समझने से बाढ़ वापस नहीं होगा जाएगा ही जाएगा वैसा ही है ज्ञान इसको रोक नहीं सकता ये कहा तस्मिन सर्वज्ञ संसारिणी असंसारिणी तस्मिन दृष्टि परावरे उस उस परमात्मा को जानने पर कैसा तस्विन सर्वज्ञ जो परमात्मा है सबको जानता है जो परमात्मा ऐसा है सर्वज्ञ असंसारिणी जो संसारी असंसारी आत्मा है शरीर के साथ तालात्मे हट जाए तो हम असंसारी हो जाते हैं। शरीर के साथ तालात्मे से आज संसारी बनकर चिल्ला रहे रो रहे स्थिति है। ये पत्ता चलते हुए भी हम ताला को हटाने की चेष्टा में नहीं है ये हमारी ज्ञान की महिमा बोले हमारी मूर्खता बोले जो भी बोले तो तस्वीन सर्वज्ञ असंसारिणी जो असंसारी आत्मा है उस आत्मा को जान पर बराबर तस्वीन दृष्टि पराबर उस परावर को देखने पर का अनुभव में लाने पर परावर है परम से कारणात्मना अवरम से कार्या बराबर क्यों कहा परमात्मा कारण रूप से पर है कार्य रूप से अवर है दोनों संसार परमात्मा ही है उसको तस्मिन पराबर है साक्षात अहम अस्मिति दृष्टि ऐसा ज्ञान होगा परमात्मा है ऐसा कहने से आपको कुछ मिलेगा नहीं ये जब राश होगा वही परमात्मा मैं हूं जब ऐसी दृष्टि बनेगी तब नाश होगा तभी ये में तब नाश होगा हाँ संशय तभी नाश होगा और कर्म तभी नाश होंगे नहीं कि परमात्मा है दूसरे के घर में लाइट जल गया हम तो अंधेरे में रह गए हमारे क्या फल मिलेगा वही परमात्मा मैं हूँ ये बुद्धि हो जाए हाँ। भेद बुद्धि में काम नहीं चलेगा अभेद बुद्धि में जाए तभी काम चलेगा ये कहते हैं तस्विन बराबर है अहम अश्मी साक्षात्म मैं वही हूं इस बुद्धि से ऐसी दृष्टा होने पर दृष्टा में देखना वाने अनुभव में लाने पर संसार कारण उच्छेदात्मुच्चे थे, उच्छे थे. का उच्छे ज्छे ज्छे ज्छे, कारण उच्छेदात्मु थे क्यों जब परमात्मा का ज्ञान का हो, हो गया तो का ज्ञान हो गया संसार के कारण का उच्छेद होगा संसार का कारण क्या है अज्ञान आत्मज्ञान से अज्ञान के साथ विरोध है अज्ञान नष्ट हो जाएगा अज्ञान नाश हो गया तो अज्ञान का कार्य सब नष्ट हो गया संशय आदि सब अज्ञान के कार्य है ये में शरीर के साथ तादात में अज्ञान होना कर्म होना ये सब अज्ञान की महिमा है तो अज्ञानी जब नष्ट हो जाता है ज्ञान से तो उसका कार्य भी समाप्त हो जाएंगे जब कपड़ा ही धागा ही जला देंगे तो कपड़ा नहीं रहेगा अब माने ये कपड़े का दो तरह से नाश कर सकते हैं एक शांडय नाश होता है एक निरन्वय नाश होता है इसको हम धागा धागा को खोल देंगे तब भी कपड़ा नाश हो गया कपड़ा नहीं रहा उसको कहे सांड्वे नाश ये कालांतर में फिर बन सकता है मूल कारण रह गया इसका केवल कार्य नाश हो गया ये सांडवय नाश है और निरन्वय धागा को ही जला देंगे फिर वह कपड़ा बनने की संभावना नहीं है दो तरह से नाश होता है कार्य नाश दो तरह से सांडवय नाश निरन्वय नाश दो प्रकार से नाश होता है तो यहां पर जब कारण को ही नाश कर देंगे ये धागा ही जला देंगे तो कपड़ा होने की संभावना ही नहीं है वैसे अज्ञान नष्ट हो गया अज्ञान से तो उसका कार्य होने की संभावना ही नहीं है फिर तादात में ये तीन से जो जकड़े हुए थे एक तो शरीर आदि के साथ तादात में और दूसरा आत्मा के विषय में संशय है तीसरा ये कर्मों के कारण फिर जन्म लेना यह तीनों से समाप्त हो जाए अज्ञान का कार्य ये सब अज्ञान काल में तो होने वाले हैं अज्ञान नष्ट हो गया अज्ञान से तो ये सब नहीं रहेंगे एक कहा एक संसार कारण उच्छेदा गुच्यते संसार का कारण का उच्चेद हो गया आत्म ज्ञान से संसार का कारण अज्ञान उसका उच्चेद हो गया हो तो गया तो फिर क्या मुक्त हो जाता इसकी है इसकी टीका है अस् परमात्म ज्ञान से तो हो गया आगे जीवन मुक्ति फलस्य अद्वैत वाक्यस्य अर्थावगमस्य से क्रम मुक्ति फल च उपासन से कहते हैं ये जो अश्य परमात्मा ज्ञान फलम इधम अभिधेय थे भाष्य में जो कहा परमात्मा ज्ञान का क्या तात्पर्य होगा दो प्रकार को समझना है ज्ञान माने उपासना भी है ये समझना और ज्ञान माने ज्ञान है, है दो कैसा जीवन मुक्ति फल से अद्वैत वाक्य था भगवान अद्वैत वाक्य का ज्ञान जो होगा अहम ब्रह्माष्टमी यदि हो गया आपको साक्षात अहम ऐसी बुद्धि हो गई तो क्या जीवन मुक्ति फल देगा वो जीवन मुक्ति होकर के विधेयक अभेल होना ये तो ज्ञान साक्षात हो गया तो ज्ञान यहीं हो जाएगा तो यहीं मुक्त हो जा एक प्रक्रिया दूसरी प्रक्रिया ज्ञान का अर्थ कहे गए उपासना के लिए भी ज्ञान कहा जाता है उपासना को भी ज्ञान सबसे आता है तो वो कर्म मुक्ति फल वाला है उपासना आदि जो चर्चा हुई है कर्म मुक्ति देने वाले हैं अगर आप सही ढंग से उपासना करेंगे तो सद्यो मुक्ति तो नहीं होगा क्रम मुक्ति क्रमुक्ति क्रम मुक्ति फल से जो उपासना से तो क्रम मुक्ति फल देने वाला उपासना है उसको भी यहाँ ये अश्य परमात्मा ज्ञान करके ये कहा गया मैंने दोनों का फल यही है यही होगा आगे जा करके चाहे यही पर ये समाप्त तो हो जाए कर्म समाप्त तो हो जाए संशय समाप्त तो हो जाए यही ये, ये तो ज्ञान का फल होगा अगर उपासक होगा तो ब्रह्मलोक में जा पहुंचने के बाद होगा वहां ज्ञानोपदिष्ट होने के बाद होगा क्रम मुक्ति फल वाला भी हो सकता है इसलिए ज्ञान का अर्थ है दोस्त समझ रहा ये टीका में कहा अच्छा भाष्य में जो कहा था कि अविद्या अविद्यासना प्रचय भिद्यते ये अर्थ किया था अविद्या के संस्कार नष्ट हो जाते हैं कहा था अविद्या से होने वाली जो संस्कार की वृद्धि थी उसमें नष्ट हो जाते हैं कहा था तो उसका अर्थ क्या होता है यह एक शंका आती है ये शंका है अविद्या अविद्यासना प्रचय विद्यती कोर्थंका उठा रहे हैं अविद्या वासना का जो प्रचय वृद्धि है वो नष्ट हो जाता है या जा कहा वो इसका क्या अर्थ होगा क्या अर्थ है उसका क्या प्रयोजन बुद्धौ विद्यम आया अविद्या भेदोज्ञान फलम किन्वृत्तौ बुद्धि में विद्यमान जो विद्यमान बि, जो कौन है अविद्या है बुद्धि में विद्यमान अविद्या का भेद माने अलग जानना अविद्या को अलग समझना बुद्धि में रहने वाली जो अविद्या है उसको अन्य से अलग समझना ये ये फल है ये अविद्या वासना प्रजो विद्यते का ये अर्थ होता है अथवा किंबा अविद्यावृत्ति में तात्पर्य इसका क्या है ये पूर्व पक्ष संख्या है वो कहता है ना पहल वाला पक्ष बनेगा नहीं माने बुद्धि में विद्यमान जो अविद्या है उसको भेदन हो जाना अलग हो जाना ये बनेगा नहीं क्यों क्षति उपादान कार्य से अत्यंत उच्छेद संभव अगर उपादान कारण रह गया कार्य का नाश अत्यंत नाश नहीं होगा अभी मैंने बताया था अगर धागा रह गया तो कभी न कभी कपड़ा बनने की संभावना है घट को फोड़ने का दो तरीका घटनाश करने का दो तरीका है सान्वय नाश निर्णवय नाश अगर डंडा मार करके घट को आप तोड़ देंगे फोड़ देंगे तो क्या होगा मिट्टी रह जाएगी कालांतर में फिर बन सकता है तो शांड नाश है अत्यंत तो उच्छेद नहीं है उसका कार्य का उच्छेद तो हो गया अभी कुछ काल के लिए नाश हो गया किंतु तो अत्यंत तो उच्छेद नहीं है अगर उसके कारण को ही समाप्त कर देंगे हम जिससे वो बनता हो तो फिर आगे संभावना है इसको निरन्वय नाश बोलते हैं एक अविद्या रह जाएगी तो आगे जाके बासाना हो गई यही संशय है सती उपादान उपादान कारण के रहने पर अगर अविद्या रह जाएगी तो क्या होगा फिर वासनाएं आ जाएगी कभी ना कभी तो यही संकल्प है सती उपाध्याय कार्य से अत्यंत संभव अत्यंत उच्छेद होना संभव नहीं अत्यंत नाश होना संभव नहीं उस काल के लिए नष्ट हो जाएगा का कार्य किंतु फिर कालांतर में फिर हो सकता है जैसे धागा रह गया कपड़े को नाश करने का दो तरीका है धागा खोल देंगे हम तो कपड़ा नहीं बोलेंगे उस काल में पहले कपड़ा बोलते थे धागा के जो संयोग था उस हम कपड़ा बोलते थे धागा का जोड़ तो है और क्या कपड़ा तो जोड़ खोल देंगे हम समझे खोल देंगे तो कपड़ा नहीं कहेंगे उस काल में धागा बोलेंगे कपड़ा नाश हो गया यदि जला दिया आपने तो फिर कपड़ा होने की कभी संभावना नहीं निर्णय नाश तो उपादान कारण यदि है मौजूद है तो कार्य का अत्यंत उच्छेद नहीं होता कुछ काल के लिए उच्छेद होगा फिर आने की संभावना है ना द्वितीय अविद्यावृत्ति पाने के ये वासना प्रदय का अर्थ है बुद्धि में कहा वो भी नहीं हो सकता पूर्व आदि बोलता क्यों ज्ञान से अज्ञान ने साक्षात विरोध प्रसिद्ध है ज्ञान का अविद्या के साथ में विरोध नहीं है वो तो किसके साथ है ज्ञान अज्ञान के साथ विरोध है साक्षात विरोध किसके साथ अविद्या बुद्धि में और अज्ञान आत्मा में तो ज्ञान का तो अज्ञान के साथ है विरोध साक्षात्ध है ये प्रसिद्ध है कहा किंच और भी बात है पूर्वादि बोलता है बुद्धिदी अनादिशातिर बात बुद्धि भी अनादि है कि शादी है बुद्धि कौन सा पदार्थ है अनादि पदार्थ है कि शादी पदार्थ है बोलता है नाद्य अनादि कह नहीं सकते क्योंकि इसी इसी में कहा ये तस्मा जाये प्राण मन सर्वेन्द्रिया खबा ज्योतिराप पृथ्वी विश्व इसी उपनिषद में कह के आए है अनादि तो मान नहीं सब उत्पन्न होना अंतकरण उत्पन्न होना माना है अनादि तो मान नहीं सकते बुद्धि को एका नाद्य अनादि तो हो नहीं सकती बुद्धि क्यों ये तस्मा चाहे प्राणो मनसिया विरोधात पहले इसी मुंडे विरोध होगा बुद्धि को शादी मानना भी नहीं बनता शादी मानेंगे तो ज्ञान अनोथक होगा कैसे प्रलय ब्रह्म ज्ञान को बुद्धि और नाशनवाद प्रलय काल जब आ जाएगा ब्रह्म ज्ञान के बिना सब नाश होंगे तो बुद्धि भी तो नष्ट हो जाएगी प्रलय में तो फिर ज्ञान अनर्थक होगा ज्ञान किस काम के उसको नाश करने की जरूरत नहीं ज्ञान की आवश्यकता ही नहीं है अपने अपना वाली है एक आरबारी प्रलय ज्ञान ज्ञान के बिना ही बुद्धि नाश संभव बुद्धि का नाश संभव होने से तद अनर्थक प्रसंग ज्ञान अनर्थक होगा क्या प्रयोजन उसका एक आध पांच की टिप्पणी चार भी थी चार में कहते हैं उपाधान कारण ग्रहण पर कार्य की दोबारा उत्पत्ति होने की संभावना है वाय होगा विचार करके कुछ शिथिलता तो आ जाएगी कुछ काल के फिर फिर बन सकता है उपादान कारण ग्रहण पर यह अभिप्राय सका अत्यंत पांचवे कहा प्रलय शादी नाम घटादिना तथा दर्शनादिभाव प्रलय काल जो उत्पन्न होने वाले घटा हैं, उनका नाश अपने आप हो जाता है ब्रह्म ज्ञान की जरूरत नहीं पड़ती है बुद्धि भी शादी हो तो अपना आप नष्ट हो जाएगी तो ब्रह्म ज्ञान की जरूरत है फिर क्यों यहां पर तस्वीन दृष्टि बराबर बोला हुआ है अब इनका नाश होना उसको देखने पर आत्मज्ञान होने पर कहा आत्मज्ञान की आवश्यकता नहीं शादी मानने पर यही आगे कहते हैं सादुत्पे से बुद्धि उपादान साक्षात्म है बुद्धि मान उत्पन्न होती है तो उसका उस, उसका उपादान कारण क्या है ब्रह्म है या और कोई है साक्षात उपादान परंपरा से तो उपादान सबका उपाधान तो साक्षात उपादान। उपादान है, अगर उपादान कारण यदि ब्रह्म है तो तन्नाशम बिना अत्यंत उच्छेद होने से तो ब्रह्म का नाश हुए बिना बुद्धि का भी अत्यंत नाश नहीं होगा जैसे कपड़े का उपादान कारण धागा है धागा का नाश किए बिना अत्यंत उच्च कपड़े का कभी होता ही नहीं दोबारा बनने की संभावना है यह भी एक आपत्ति आ जाएगी उपादान कारण के विषय में बुद्धि को लेकर यह पूर्वाधिक होता है सादित्व प्रसंग में बुद्धे उपादान साक्षात ब्रह्म साक्षात उपादान कारण ब्रह्म है यदि बुद्धि का तो तन्नाश बिना मैंने ब्रह्म के नाश के बिना अत्यंत उच्छेद होने से आदम उसके उच्छेद होगा ही बुद्धि का अत्यंत शैथिल्य आ जाएगा कुछ के लिए फिर बुद्धि बन जाएगी स्थिति होगी माया चेत नहीं नहीं बुद्धि का उपादान कारण माया मानेंगे यदि ऐसा हो तो मायाचेद साथ दृष्टिगत ज्ञान ही ना हो माया माने जादूगर में जो माया है दर्शक के ज्ञान से नष्ट हो जाती नहीं होती होगी माया देखने वालों की नहीं होगी देखने वाले जो दर्शक बैठे हैं माया है कहाँ जादूगर में जादूगर की जो माया है जादू वो दर्शक के ज्ञान से नष्ट हो जाएगी नहीं होने तो जहां हो वहीं होना चाहिए ज्ञान तभी नाश होगा अन्य के ज्ञान से अन्य में रहने वाली अविद्या अज्ञा, का नाश नहीं होता यह भी चक्कर आएगा ये पूर्वादी बोल रहा है मायाचे साष्टिगत माया, ज्ञान है ना दृष्टा में होने वाले ज्ञान के द्वारा ना उच्छेद हो जाती वो नाश ही नहीं होगा उसका पढ़ा रहेगा वो छह नंबर टिप्पणी है माया विषय ज्ञान है माया विषय जो दृष्टा का ज्ञान होगा देखने वाले दर्शकों का ज्ञान से नाश नहीं होगा उसका क्योंकि लौकिक माया भीगत तो माया दृष्टिगत तो ज्ञान है उच्छेद लौकिक जो माया भी है जादूगर है जो डूडू भी बजाता हमारे सामने आता है उसके जो माया है जो दृष्टा के ज्ञान से नष्ट नहीं होती देखने वाले दर्शन ज्ञान से नाश नहीं होती है। ये देखा केंचा और भी बात है ये जो तो आपने कहा विद्य दे, हृदय ग्रंथि करके कहा इसका क्या तात्पर्य होता है गुरुबाज पूछ रहा है और भी है किंचा बुद्धि उच्छेद बुद्धि का नाश होना मैंने न तस्या फलम बुद्धि का नाश होना बुद्धि का ज्ञान का फल भी नहीं होता क्यों स्वनाश से अफलत्व ज्ञान और बुद्धि एक ही चीज है अपना नाश कोई फल दो नहीं होता दूसरे का नाश फल होगा स्वयं अपना नाश होना कोई फल होगा नहीं होगा स्वनाश से फलत्व अपना नाश फल भी नहीं माना जाता न आत्मा और किस फल मिलेगा आत्मा को आत्मा को भी नहीं मिला वो फल बुद्धि का नाश होना विद्यते हृदय ग्रंथि मानी बुद्धि नष्ट हो जाती है कहें तो वो फल ना आत्मा को मिलेगा ना बुद्धि को मिलेगा बुद्धि को तो फिर नहीं, मिलना अपना अपना नहीं, नहीं मिलना क्यों अपना नाश अपना फल नहीं होता और आत्मा को भी नहीं मिलेगा क्यों तस् बुद्धि प्रसंग उसके बुद्धि के साथ कोई संग ही नहीं होता तो असंग तो कैसे उसको फल मिला आत्मा को असंगो ही अयम पुरुषते असंग नहीं सजते उसके संबंध ही नहीं है यदि का कहना है तस्य मैंने आत्मा न बुद्धि प्रसंग अभावे न बुद्धि प्रसंग मैंने टिपाणी तात्विक संघ काल्पनिक संगत तो है संबंध है तादाद में झगड़ा हुआ है किंतु तो वास्तविक संगत सा, सा, तो है नहीं बुद्धि के साथ असंग है तद तो उच्छेद तो इसलिए बुद्धि का उच्छेद होना नाश होना आत्मा को भी फल मिला अच्छा किंच और भी बात है पूर्व बोलता है आत्मरो अविद्या अनाश्रयित्व अभिधानम श्रुति और दूसरी बात आत्मा कैसा है अविद्यादि अनाश्रयित्व अभिधानम श्रुति पहले कहा था कि आत्मा यहा आत्मा को बता रहा है अविद्या का आश्रय निर्मता कहना चाह रहे आप पहले आत्मा का आत्मा को आश्रय बताया था श्रुति कहा बताया अविद्या वर्तमान आत्मा को बताया था ऐसे ऐसे लोग हैं अविद्या के मध्य में रहने वाले ये भी कहा था तीसरा भारत उपसंगारे और आएगा आगे अनिशया शोचित मुह्यमाना अगले तीसरे खंड में आएगा तीसरे मुंडक में आएगा ये द्वासुपरा सहुजा सा सखाया समान वृक्ष इत्यादि आएगा अनशा सोचते श्रवणा बुद्धिगतम एवं अविद्या बुद्धि में रहने वाली अविद्या आत्मा में अध्यास हो जाता है, है बुद्धि का है अविद्या कंतु तो दिखेगा आत्मा में दिखेगी ऐसा कहेंगे तो अध्यास का क्या अर्थ होता है ये भी बताओ पूर्व आज ये बोलता है अध्यास माने क्या बुद्धिगतम है वह अविद्या है बुद्धि में है विद्या वह अविद्या आत्मा ने अध्यक्ष आत्मा में अध्यास होगा मैं दिखाई पड़ेगी अविद्या तो बुद्धि का है कि तो आत्मा में है ऐसा कहेंगे अध्यक्षते शब्द का क्या अर्थ होता है ये भी बताओ आप पूर्वादी बोलता है को अर्थ निक्षिप्य भ्रांत्याशे वो दो विकल्प हो सकते हैं क्या उसमें रख दिया जाता है आत्मा में बुद्धि में रहने वाली अविद्या को उठा करके आत्मा में रख दिया जाता है निक्षेप करना रखना अथवा अच्छा भ्रांति से दिखाई पड़ता है दो में से एक उत्तर होगा इसका दोनों नहीं बनेगा बोलेगा पूर्व आदि निक्षिप्य भ्रांति दृश्यते रख दिया जाता है या भ्रांति से दिखाई पड़ती है वह अविद्या निक्षिप्य कहना बनेगा नहीं रख दिया जाता है कहना बनेगा नहीं क्यों अन्य धर्म से अन्यत्र विक्षेपासमान अन्य के धर्म को अन्य में रखना संभव नहीं है काला आदमी का धर्म जो काला धर्म होगा गोरे आदमी में थोड़ी रहेगा धर्म अन्य धर्म अन्य में रखना संभव नहीं है रखना बनेगा नहीं अविद्या को अगर बुद्धि का है तो बुद्धि का धर्म आत्मा में रखना संभव नहीं है एक तो निक्षि वाला बने भ्रांत्याचेत भ्रांति से दिखाई पड़ता है अविद्या है बुद्धि के धर्म है किंतु आत्मा में भ्रांति से दिखाई पड़ती है कहें तो कैन देखने वाला कौन है वो भ्रांति तो से देखने वाला व्यक्ति कौन है वे भी शंका होगी पूर्व शंका कर रहा है भ्रांत्याचेत के नृश्य दे भ्रांति से दिखाई पड़ती है है अविद्या बुद्धि के आत्मा में भ्रांति के कारण दिखाई पड़े तो जैसे मरुभूमि में भ्रांति जल दिखाई पड़े तो देखने वाला कौन के नश्य थे देखने वाला कौन है आत्मा है अनात्मा है कौन देखने वाला यह भी प्रश्न उठेगा नाहवत आत्मा आत्मा से देखना संभव नहीं है आत्मा से तो अविद्या को देखना संभव नहीं बुद्धि के धर्म अविद्या को आत्मा में ला देखना संभव नहीं क्यों स्य अविद्याश्रय तो अहंगीकारात् आत्मा को अविद्या का आश्रय स्वीकार किया ही नहीं है अविद्या को आत्मा का आश्रय अविद्या का आश्रय आत्मा है ऐसा कहीं स्वीकार नहीं किया है न बुद्ध्या बुद्धि के भी नहीं अविद्या क्यों न बुद्धिया बुद्धि आत्म विषय तो असंभव है ना बुद्धि जो है ना अपना विषय स्वयं स्वयं को विषय नहीं कर सकती है धेरे में अविद्या है करके बुद्धि जाने की नहीं तदग्र तो दर्शन असंभवात इसलिए अपने रहने वाला धर्म का दर्शन बुद्धि को भी नहीं कर सकता तद भ्रांतर स्वाश्रयगतानुभवे न निवर तत्व प्रसिद्धे तो भ्रांति जिसकी होगी अपने आश्रय में अपने में आश्रित होने वाली भ्रांति को वही रहने वाला ज्ञान से नाश देखा गया है रहने वाले भ्रांति को अन्यत्र अन्य व्यक्ति के द्वारा नाश नहीं देखा गया है स्वयं में जो भ्रांति होगी स्वयं के ज्ञान से नष्ट देखा गया है भ्रांति ऐसी चीज है बोला जो भ्रांति है वह स्वाश्र तत्व अनुभव ना अपने आश्रय में आने वाले जो तत्व का अनुभव वस्तु का अनुभव है आश्रय मानना पड़ेगा तस्मात नाश्य भाष्य स्वयं में गर्तन पश्चिम पूर्वाजी बोलता है भाष्यकार ठीक ठीक अर्थव हम नहीं देखते हैं भाष्यकार ने जो बोला अविद्या जनित वासना का उन है वो नष्ट हो जाता है कहाष्य का हम तात्पर्य पूर्वादी ने कहा तो से उत्तर देंगे आगे उत्तर आएगा में समय हो गया है रखते हैं ओम भद्रम कर्णे भी श्रमया देवा भद्रम पश्ये मा स्थिर देव हित ओम okay. सा okay. okay. okay. okay. okay.